आध्यात्मरामण सुंदरकांड प्रथम सर्ग हनुमी का समुद्रोल्लघन और लंका प्रवेश श्री महादेव श्रीमहादेउवाच सदन विस्त समुद्रकघये पुरानंदसंदोह मारथात्मज ध्यां परचनमब्रवीद पश्यं वनरा सर्वे गिहायसा अमोघमुक्त महाबाण विवाह पश्या राम से पत्नी जनकनंदनी महादेवजी बोले हे पार्वती आनंदगण सौ योजन तक फैले हुए और मकरादि दुष्ट जल जंतुओं से पूर्ण समुद्र को लाघने के लिए उद्यत हो परमात्मा राम का स्मरण कर इस प्रकार बोले हे वानरगण तुम सब इस ओर देखो मैं भगवान राम के छोड़े हुए अमोघ बाण के समान आकाश मार्ग से जाता हूँ मैं आज ही रामप्रिया जनकनंदरी श्री सीता जी को देखूँगा हम हम पुनः किताथोहमतान पश्याघव प्राण प्रयाणसम ये नाम सखस्म नवां बोधिपारा तत्दम किं पुनस्तू सदंगांगु मुद्रिक तमेव्या लंघ्याम्यल्पवार हनुम बाहू प्रसारग्रीवर्धदिष्टि दृष्टि सन्नाकुंचित पद्दय दक्षिणा मुखस्तूम पुप्लू नील विक्रम निश्चय ही अब मैं कृतकार्य होकर ही पुनः श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूँगा प्राण प्याल के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है फिर मैं उन्हीं का दूध उनके अवयव रूपी अंगूठी की अंगुली की अंगूठी लिए हुए अपने हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ इस तुक्ष समुद्र को लाँख जाऊं तो इसमें कौन बड़ी बात है ऐसा कर श्री हनुमान जी ने अपनी बाहें फैलाई और पूछ को सीधा किया तथा तुरंत ही गर्दन को सीधा एवं दृष्टि को ऊपर की ओर कर पाँव सिकोड़ लिए और दक्षिण की ओर मुख करके वायुवेग से उड़ान लगाई आकासमणों जगाम स दृष्टवा लीलसुत देवागछत वायुभगत परीक्षणा सत्स वानर सेम ब्रुव्य महासत्व वान वायुविक्रम उसमें वेदेवताओं के देखते देखते आकाश मार्ग से बड़े तीब्र वेक से जा रहे थे पवन पुत्र हनुमान जी को इस प्रकार वायुवेक से जाते देख देवताओं ने उनकी सामर्थ्य की परीक्षा के लिए आपस में इस प्रकार कहा यह महाशक्तिशाली वानर वायु के समान तीव्र वेग से जा रहा है परीक्षण सत्स वारनर सेब्रुवका प्रवेशु शक्त वा न जामहेबल एवं विचार्यगातर सुरभावी देवतावृंद कौतूहल समन्वितः गच्छतम् त वनजिद्व विघ्न सामचर ज्ञावा तस् बल बुद्धि पुनरे तरान्विता सायज शीघ्र हनुविघ्न कारण किंतु पता नहीं यह लंका में घुस सकेगा या नहीं अतः इसके बल का पता लगाना चाहिए परस्पर ऐसा विचार कर उन्होंने कुतूहलवश नागमाता सुरसा से कहा सुरसे तुम अभी जाकर इस बानर श्रेष्ठ के मार्ग में कुछ विघ्न खड़ा करो और इसकी बल बुद्धि का पता लगाकर तुरंत लौटाओ। देवताओं के इस प्रकार कहने पर वह तुरंत ही हनुमान जी को विघ्न उपस्थित करने के लिए गई आवृतमाग पुता सेब्रवी ए वदनम शीघ्र प्रवेशस्व महामती देवस्व कल भक्ष क्षुधा संपीड़ितात्मह हनुमरह राम से शासनात् ग्छा जानक्रु पुनरागम्य सवर राय कुशल तस्कथ्वा तदाननम देहि मे मगम सुरसाई नमो सुतेनरेवाह सुरसाचुदितास्म्य हम प्रवेश गे वक् नोचे तां इत्युक्तो हनुम मुखम शीघ्र विदारय प्रवेश वदनम गीतर यान्विता योजना देहो भुत्वा स्थित वह उनके मार्ग को सामने से रोककर खड़ी हो गई और बोली हे hey महामते आओ शीघ्र ही मेरे मुख में प्रवेश करो मैं भूख से अत्यंत व्याकुल थी अतः देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष बनाया है तब हनुमान जी ने उससे कहा हे hey मातः मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से जानकी जी को देखने के लिए जा रहा हूँ वहां से शीघ्र ही लौट कर श्री रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार सुनाकर फिर मैं तेरे मुख में प्रवेश करूंगा हे सुरसे मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ तू मेरा मार्ग छोड़ दे इस पर सुरसा ने फिर कहा मुझे बड़ी भूख लगी अतः तो एक बार मेरे मुख में प्रवेश करके फिर चले जाना नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी तब हनुमान जी ने कहा अच्छा तो शीघ्र अपना मुख खोल मैं अभी तेरे मुख में घुसकर तुरंत ही लंका को जाऊंगा। ऐसा कर हनुमान जी अपना शरीर एक योजन लंबा चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो गए दृष्टा हनुमतरूपम सुरसापंचनम मुखम चकार हनुमान दिवगम रूपमत तत चकार सुरसा योजना नाम चिंसति वक्त चकार हनुमानी सद्योजन सं हनुमान जी यह रूप देखकर सुरसा ने अपना मुख पांच योजन फैलाया तब हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दूना कर दिया फिर सुरसा ने अपना मुख बीस योजन किया तो हनुमजी ने अपना देह तीस योजन का कर, कर लिया सुरसा सुसुर पंचाश्योजनायत वक्त्र तदा हनुमान बहुवांगुष्ट सन्निभ प्रवेश प्रविश्य तस् पुनरे पुरा स्थित प्रवेशो निर्गत तो हम ते वदनम देवते नमः इस पर जब सुरसा ने अपना मुख पचास योजन का फैलाया तो हनुमान जी अंगूठे के समान छोटे से आकार के हो गए और चट उसके मुख में जाकर बाहर निकल आए तथा उसके सामने खड़े होकर बोले हे देवी मैं तुम्हारे मुख में जाकर फिर निकल आया हूँ अब तुम्हें नमस्कार है एवं वद दृष्ट् सा हनुमत अथा ब्रवी गाधे राम से कार्यम बुद्धिमता देंै संप्रेषिता ते वल जिज्ञाशुभ कपे दृष्ट्वा सीता पुनर्ग्वाव द्रक्षसी गो हनुमजी को इस प्रकार कहते देख सुरसा बोली हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जाओ श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करो हे वानर देवता लोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे अथा उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था मुझे निश्चय है कि तुम सीता जी को देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथ जी से मिलोगे अब तुम जाओ इतुक्त साहुदेवलोह काम लोकम वायुषतः पुनः जगाम वाज मार्गे न गुत्मा पक्षरा ऐसा कहकर सुसा देवलोक को चली गई और श्री हनुमान जी फिर मार्ग से पक्षराज गरुड़ के समान चलने लगे समुद्रोप्याह मैनाकम मणिकाचन पर्वत गृक्ष महासत्व हनुमान मारुतात्मज रामस्य कार्यसिद्धर्तम कार्य सिद्ध्यम तस्तम सचिवो भव सगरिर्वर्जित यस्मा पुराहम सागरो भवम् इसी समय समुद्र ने भी स्वर्ण और मणियों से युक्त मैनाक पर्वत से कहा देखो ये महाशक्तिशाली पुत्र हनुमान जी कार्य के लिए जा रहे हैं तुम उनकी सहायता करो पूर्व काल में मुझे सागर पुत्रों ने बढ़ाया था इसी से मैं सागर कहलाता हूँ तस्न्वय बभुवा सौ रावो दास रथी प्रभु तस् कार्य सिद्ध्यथ गेव महाकिन ये दशरथ नंदन भगवान राम उन्हीं के वंश में प्रकट हुए हैं और ये कपिराज उन्हीं का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं तमुतिष तमुति जला तय विश्रम्यवग्छत स तथेति प्रादुर्भुंजल मध्यानतामय सृह तोपरी नाकृतिहया हनुमत मैनाकोहम महाकपे समुद्रेणा स विश्रामा तो मारुते आगाम जगध्वा पक्व तुम तुरंत ही जल से ऊपर उठ जाओ जिससे ये तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जाए तब मैनाक पर्वत बहुत अच्छा कह तुरंत अपने अनेक मणिमय शिखरों से पानी से ऊपर बहुत ऊंचा निकल आया और उन शिंगों के ऊपर मनुष्याकार से स्थित होकर उसने जाते हुए हनुमान जी से कहा हे hey, महाकपे मैं मैनाक हूँ हे hey, मारुते समुद्र ने मुझे तुम्हें विश्राम देने के लिए आज्ञा दी है आओ मेरे ये अमृत तुल्य फल खाओ विश्रम्या क्षण पश्चात गमिष्यति यथा सुखम एवक्म प्रा हनुमान मारुतात्मजः गच्छत राम लक्षण भक्षण मे कथम भवे विश्रामो वा कथम मे सा गंतव्यम त्वरित मयाम कुछ देर यहाँ विश्राम करके फिर आनंदपूर्वक चले जाना मैना के इस प्रकार कहने पर पवनपुत्र हनुमान जी बोले राम कार्य के लिए जाते हुए मैं भोजनादि कैसे कर सकता हूँ और मुझे जल्दी ही जाना है अतः विश्राम का अवकाल भी कहाँ है